लेसन 43 पेज नंबर 272 सेब का छिलका चाकू से छील खाओ आप अनाज से अंगूर ले सकते हैं धैर्य से काम लो हम मेट्रो से आए हैं मजदूर ने छात्र से पत्र लिखवाया गाँव के मुखिया से मेरा अच्छा संबंध है मुझे तुमसे प्रेम है मैं भारतीय प्रधानमंत्री से मिलूंगा जो युवा अनिति से लड़ता है वह सच्चा देशभक्त कहलाता है कुत्ता बिल्ली से अधिक वफादार है वह पैर से लंगड़ा है वह तन से तो गोरा है किंतु मन से काला महाजन ने दस फीसदी की दर से सूद लिया मैं भी उस रास्ते से आया हूँ बालक छत से गिर पड़ा चूहेदानी में से चूहा निकल गया समुद्र हमारे गांव से दूर स्थित है रांची गांव से शहर बन गया है क्या पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है इंसान भय से कांप रहे हैं मछुए ने मुझे डूबने से बचा दिया युद्धबंदियों को पानी तक से वंचित रखा गया रोगी दो दिन से पलंग पर लेटा है एक स्त्री बारह बर से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी उन लोगों में से तीन आदमी प्रतियोगिता में भाग लेंगे पेज नंबर टू सेवेंटी फोर लेखक से अनेक कथाएं लिखी गईं। अनंत से अब चला नहीं जाता हवा से दरवाजा खुल गया विभागाध्यक्ष विद्यार्थियों से बोला पादरी ने तुमसे ईसा के बारे में कहा था परीक्षक ने मुझसे दो प्रश्न पूछे भिखारी लोगों से पैसे मांग रहा है तुम प्रभु से प्रार्थना करो मुझसे मत डरो सुरेश ने अपनी कही हुई बात से इनकार किया सुजाता ने मोहन को सिगरेट पीने से मना कर दिया अनाज अनिति गोरा चूहेदानी छीलना तन दर देशभक्त धैर्य पादरी प्रभु फीसदी मन महाजन युद्धबंदी लंगड़ा लहू वंचित विभागाध्यक्ष सूद